भावार्थ जो शुभ कर्म नहीं करते जो केवल मृथा भाषण ही करते रहते हैं हिंसा को बढ़ाने वाला भाषण करते हैं जो सूद का व्यवहार करते हैं अत्यधिक सूद लेते हैं ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हीन अवस्था को प्राप्त होने के ही व्यवहार करते हैं यज्ञ नहीं करते डाका डालते रहते हैं इनको राजा उच्च अधिकार के स्थान पर न रखें यदि ऐसे आदमी उच्च पदों पर हों भी तो उन्हें पदों से हटा दे तथा उन स्थानों पर जो सदा प्रशस्ततम कार्य करते हैं जो मित्र पथ्य और हितकारी भाषण करते हैं जो सूद आदि का व्यवहार नहीं करते श्रद्धालु हैं ऐसे उन्नतशील मनुष्यों को ही राजा उच्च पदों पर स्थापित करे भावार्थ उत्तम नेता का यह कर्तव्य है कि वह घोर अंधकार में पड़ी तथा वहीं आनंद मनाने वाली प्रजा को उनकी प्रज्ञा जागृत करके सीधे उन्नति के मार्ग से चलाए ऐसे धन के स्वामी आत्मसम्मान रखने वाले एवं शत्रु का दमन करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी वीर के गीत गाए जाएं भावार्थ जो प्रजा को सताने वाले आसुरी बदमाशों को अपने दंड या शस्त्र से राजा नम्र तथा शासन अनुकूल चलने वाली बनाए महान शासक अपने शासन के प्रबंध से प्रजा को निरुद्ध करके कर लेने वाली बनाए क्योंकि राजा प्रजा का पालन करता है इसलिए प्रजा को भी चाहिए कि वह अपने संरक्षण के लिए अपने अर्जित धन से राजा को योग्य कर दे जो प्रजा आर्थिक दृष्ट से सशक्त होने पर भी कर न दे उसे जबरदस्ती राजा कर देने वाली बनाए भावार्थ सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिसकी सदिक्क्षा से उपेक्षा करते हैं तथा अपने उत्तम कर्म जिसके सामने रखते हैं वह सभी लोगों का हितकारी वीर उच्च स्थान पर विराजमान योग्य हैं सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिसकी सदबुद्धि की अपेक्षा करते हैं वही वीर श्रेष्ठ है भावार्थ सभी लोगों का हित करने के लिए उन सभी लोगों का अज्ञान पूर्ण रूप से दूर करना चाहिए बुद्ध मन इंद्रिय शरीर एवं विश्व संबंधी सब अज्ञान अंधकार दूर करना चाहिए जिस प्रकार विश्व का अंधकार दूर होने से सभी रास्ते स्पष्ट रीति से दिखाई देते हैं उसी प्रकार मानवों के अज्ञान दूर होने से उन्हें भी उन्नति के रास्ते दिखाई देंगे इसलिए राजा या नेता को चाहिए कि वह प्रजा के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करे सप्तम सुक्तम भावार्थ राक्षसों या शत्रुओं का पराभव करने वाला तेजस्वी वीर अग्रणी होता है जो घोड़ों की भांति वेगवान एवं बलवान होता है उसका प्रनामों अन्नों एवं धनों से सत्कार करना चाहिए जो विद्वान हो वही यज्ञों में कार्य करे भावार्थ हे अग्नि तू आनंदित होकर देवों के साथ मित्रता कर पृथ्वी के ऊपर के उच्च भाग को अपनी शोषक ज्वालाओं से तप्त कर और अपनी ज्वालाओं से सभी वनों को अपनी इच्छा अनुसार जलाता हुआ अपने मार्गों से इस तरफ आ भावारथ यज्ञशाला का द्वार पूर्वाभिमुख हो दर्व का आसन बिछा हुआ हो कुंड में प्रशंसित अग्नि प्रदीप्त होकर तृप्त हो उसके साथ ही यज्ञ करने वाला होता भी havi dekar shreyang bhi tript ho dyu lok tatha prithvi lok ka aavahan ho raha hai jab yah agni seva ke yogya hota hai tab ye sabhi karya aarambh hote hain arthat jab agni pradipt ho kar ahuti ke yogya ban jata hai tab ye sabhi karya aarambh ho jate hain bhavarth vishesh gyani manushya hinsarahit karya karte hain tatha usme veer ka satkar karte hain क्योंकि वीर ही ऐसे कार्य कर सकता है प्रजाओं का पालक यह राजा सबका आनंद बढ़ाता हुआ मृदु भाषण करता हुआ और सत्यनिष्ठ रहकर प्रजाओं के स्थान में ही रहे प्रजाजनों में ही रहे अपने राष्ट्र में ही रहे जो राजा प्रजाओं में रहता है वह प्रजाओं के सुख दुख से भली भांति परिचित होता है राजा प्रजाओं के सुख दुख को जानकर हर प्रकार से उनका हित करे भावार्थ जिस अग्नि को द्युलोक एवं पृथ्वी लोक बढ़ाते हैं जिसका उत्तम रीति से वर्णन करने पर ही योग्य यज्ञ कर्म हो सकते हैं वह अग्नि यज्ञ वेदी में आकर बैठता है तथा सम्यक रीति से वृत्त हुए ज्ञानी द्वारा वह प्रद्युत होता है भावार्थ जब बड़े-बड़े यज्ञों के उत्सव होते हैं उस समय का वर्णन इस मंत्र में है जब यज्ञ चलते हैं तब यजमान के सेवक वर्ग यज्ञ में आए हुए व्यक्तियों को अन्न धान्यादि देकर पुष्ट करता है कुछ अधर्यु आदि माननीय संस्कार करने में व्यस्त रहते हैं कुछ लोग इस अग्नि को प्रदीप्त करने के कार्य में लगे रहते हैं तो कुछ लोग ज्ञान व सत्य को प्रकाशित करते हैं अर्थात सत्य का उपदेश देते हैं भावारथ हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि हम वशिष्ठ गोत्र के हैं या हम ऐश्वर्यशाली हैं ऐश्वर्यशाली होने पर भी हम हे अग्नि देव तुम्हें हवि अर्पण करते हैं मनुष्य बहुत धनवान होने पर भी परमात्मा को न भूले अष्टम सुक्तम भावार्थ यह अग्नि एक श्रेष्ठ राजा है यह हवि रूप अन्नों से प्रद्यप्त किया जाता है घी के द्वारा इसका तेजस्वी रूप बढ़ाया जाता है जब कुंड में घी की आहुतियां दी जाती हैं जब अग्नि की ज्वालाएं बढ़ती हैं तथा उसका रूप भी बढ़ता है तब मनुष्य यज्ञ में संगठित होकर हवि प्रदान करके इस अग्नि को पूजते हैं तब यह अग्नि ऊषाओं के सामने प्रकाशता है भावार्थ हवन पूर्ण करके सुख को प्रदान करने वाला यह अग्नि मनुष्यों में बहुत महान है यह सभी जगह प्रकाश करता है धूं के द्वारा ज्ञात होने वाला यह अग्नि इस पृथ्वी पर काष्ठादि से बढ़ाया जाता है भावार्थ हे अग्ने तू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके हमें ऐसा धन प्रदान कर जो शत्रुओं के लिए अप्राप्य हो धन ऐसा होना चाहिए जो शत्रुओं के लिए अप्राप्य हो हम वीर हों और हमें धन मिले उस धन को हम अपने मित्रों में बांट सकें भावार्र्थ युद्धों में शत्रुओं का विनाश करने के लिए अग्नि सदा स्थिर रहता है इसका अर्थ यह है कि शत्रु पर अग्न्यास्त्र का प्रयोग करके उसका विनाश करना चाहिए युद्धों में प्रदीप्त अग्नि शत्रु पर फेंका जाता है अग्नि अस्त्र यही है भारत पद का अर्थ भरण पोषण में समर्थ तथा पुरु का अर्थ नगर में निवास करने वाला पुरुवाची है या सभी भोग साधनों से परिपूर्ण शत्रु ही पुरु है अग्नि ने भरत का हित तथा पुरु का नाश किया भावार्थ राजा सभी सैनिकों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वार्ताव करे उत्तम तथा सुप्रसन्न चित्त से वीरों के साथ बात करे वह सदैव हंसते मुख वाला रहे मनुष्य स्वयं प्रयत्न करके अपने शरीर को बढ़ाए भावार्थ अनेक प्रकार का धन अपने पास रखने वाले और विद्या एवं कर्म में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने अग्नि की स्तोत्रों से स्तुति की वह अग्नि अनेक रोगों को दूर करने वाला रोग कृमि रूप राक्षसों को दूर करने वाला तथा इसकी स्तुति करने वालों के लिए सुखदाई होता है भावार्थ हे बल से उत्पन्न होने वाले Agni हम वशिष्ठ के गोत्र के हैं अथवा हम ऐश्वर्यशाली हैं ऐश्वर्यशाली होने पर भी हम हे अग्निदेव तुम्हें हवि अर्पण करते हैं मनुष्य बहुत धनवान होने पर भी परमात्मा को न भूले नौमम सुक्तम भावार्थ जार शब्द का अर्थ आयु नष्ट करने वाला भी होता है तथा स्तुति करने वाला भी अग्नि के प्रदीप्त होते ही यज्ञ स्थान में स्तुति के मंत्र बोले जाते हैं अन्य अन्य देवों को भी बुलाया जाता है यज्ञ कर्म का आरंभ होता है इस कारण सभी आनंदित होते हैं यह अग्नि बहुत ही ज्ञानी और परिशोधन करने वाला है यह उषा काल में ही प्रदीप्त होता है यह स्वयं उठकर मनुष्यों पशुओं तथा पक्षियों को जगाता है इसी प्रकार ज्ञानी उषा काल में उठता है अपने शरीर एवं आत्मा की पवित्रता के कर्म करता है देवों को प्रार्थना से बुलाता है और स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी प्रसन्न रखता है भावार्थ अग्नि उत्तम कार्य करता है चोरों को पकड़ता है तथा उनके द्वार खोलकर गौओं को मुक्त करता है इसके बाद ये गौएं अधिक दूध देती हैं यह अग्नि यज्ञों का प्रेरक सबको आनंद देने वाला और संयमी है यह अंधेरा दूर करता है इसी से ज्ञानी प्रजाओं में अज्ञान के अंधकार को दूर करें